ईश्वर का विषय चल रहा है ईश्वर सृष्टि की रचना करता है हम सबको शरीर प्रदान करता है कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता है नए कर्मों के लिए मनुष्य शरीर में हमें अवसर प्रदान करता है कि हम अपने को पवित्र करके और मुक्ति सुख ईश्वर के सुख को प्राप्त कर सके ईश्वर ने मनुष्यों को कर्म करने के लिए बनाया है भोग भी भोगे जाते हैं और नए कर्म भी किए जाते हैं जब तक व्यक्ति को ये न बताया जाए मनुष्यों को मनुष्य प्रजाति को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वो सीख नहीं सकता और बढ़ नहीं सकता अन्य पशु पक्षियों को तो कुछ स्वाभाविक ज्ञान वो देता है और उसके अनुसार वो चलते रहते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हो पाता थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हो भी जाता है स्वभाव इंद्रियों के कारण से लेकिन आगे और चलने के लिए बहुत कुछ उसे करना होता है इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर ने इस सृष्टि में रहने का विधान उससे संबंधित प्रश्न है उषा जी का कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई जो ऋषियों के द्वारा वेद शास्त्र की उत्पत्ति हुई है तो ऋषि भी मनुष्य ही थे तो मनुष्य द्वारा इतने विशाल वेद शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती है सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने चार ऋषियों को चार वेद का ज्ञान दिया ये जो हम अपनी परंपरा में पढ़ते आते हैं प्राचीन शास्त्र इस बात को बोलते हैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं सृष्टि के प्रारंभ में जो मनुष्य उत्पन्न हुए वो मनुष्य पिछली सृष्टि वाले थे पिछली सृष्टि में जिनके जैसे कर्म थे और जैसे किसी एक सृष्टि में अगला जन्म जिनको मनुष्य का मिलना होता है उन्हीं को मिलता है बाकी अन्य शरीरों में जाते हैं मनुष्यतर शरीरों में जाते हैं तो इसी तरह से पिछली सृष्टि के कर्मों के अनुसार जिन आत्माओं को अगली सृष्टि में जिन आत्माओं का अगला शरीर मनुष्य होना था उन्हीं को अगली सृष्टि में भी मनुष्य जन्म मिलता है वो बहुत होते हैं लेकिन वेद ज्ञान उनमें से चार को मिलता है इसके लिए महर्षि दया ने नए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्पष्ट ही लिखा है कि वो कौन चार आत्माएं थी कौन मनुष्य थे जिनको चार वेदों का ज्ञान दिया गया तो उसके लिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि में जो चार सबसे अधिक पुण्य आत्माएं थी जिनको कि इस शरीर में अब मनुष्य शरीर में आना है और सृष्टि के प्रारंभिक जो मनुष्य हैं, उनमें जो चार सबसे पुण्यतम आत्माएं थी पवित्र आत्माएं थी शुद्ध आत्माएं थी अर्थात जिन्होंने साधना भी कर ली थी अपने को उत्कृष्ट बना लिया था उन चार आत्माओं को एक एक को चार वेदों का ज्ञान दिया वो चारों के नाम भी कहे जाते हैं अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा अग्नि का मतलब ये भौतिक अग्नि नहीं इनाम थे उन चार मनुष्यों के जिनको कि हम ऋषि बोलते हैं उन चार ऋषियों को वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया परमात्मा ने किस तरह से ज्ञान दिया परमात्मा का वैसा तो मुख नहीं है कि वो बोल करके बताए और बोल करके और सुन करके फिर समझना सीखना वो एक लंबी प्रक्रिया है उस तरह से नहीं दिया परमात्मा ने इन चार आत्माओं के मन में अंतःकरण में इस ज्ञान को दे दिया सीधा जैसे कि आज हम कोई सूचना या सामग्री सीधे हार्ड डिस्क में या पेनड्राइव में डाल लेते हैं सीधे इधर से इधर जाती है उसके लिए उसको बोलना सुनना दिखाना आवश्यक नहीं होता है सीधी सूचना पहुंच जाती है वहां पर फिर उसको चलाया जाता है तो वो सारी चीजें निकल के आ जाती है ध्वनि हो चाहे चलचित्र हो चित्र हो जो भी कुछ हो कोई सॉफ्टवेयर हो वो आगे काम करता है तो परमात्मा को तो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है परमात्मा के पास में उसका अपना सारा ज्ञान है और वो आत्माओं के अंदर भी है आत्माओं के अंदर परमात्मा विद्यमान है और उनके अंतकरण में भी विद्यमान है कण कर्ण में भी है वो तो। तो जो चार वेद देने थे उनमें से एक एक वेद का ज्ञान उन उन ऋषियों को उनके अंतःकरण में बस दे दिया छाप पड़ गई जैसे कि हार्ड डिस्क में आ जाती है अंतःकरण में वो सारा का सारा डाउनलोड कर दिया ले लिए वहां पर आ गया वो सारा का सारा उन ऋषियों को भी नहीं पता इस तरह से कि कब दे दिया परमात्मा ने क्या उनके अंतकरण में दे दिया और उनको जब ये बोध हो गया बाद में उनको ये बोध भी करा दिया कि भई ये इस वेद का ज्ञान है और उन चार ऋषियों ने फिर उन वेदों को बोल करके और अन्यों को पढ़ा बताया चारों ने एक एक वेद को बताया मंत्र हैं उनके अर्थ हैं जो भी बताने थे उनका भाव बताना था वो सारा का सारा उसमें डाल दिया था उन ऋषियों को उन ऋषियों ने पूर्व जन्म में चार वेद पढ़ रखे थे या क्या कर रखे थे वो बात नहीं है जो मनुष्य जन्म उन में उनमें जो भी चार पवित्रतम थे और हर सृष्टि में ऐसा ही होगा जो भी चार पवित्र आत्माएं होंगी सबसे श्रेष्ठ योग्यता वाली आत्मा होती है उनको ये वेदों का ज्ञान परमात्मा दे देता है एक एक वेद का ज्ञान और फिर वो अन्य मनुष्यों को भी बताते हैं वो भी पढ़ते हैं फिर परंपरा से ये चलता हुआ आ रहा है तो इस प्रकार से वेद की उत्पत्ति हुई उन ऋषियों ने जैसा उनके अंत्यकरण में परमात्मा ने दिया था वैसा का वैसा अगली पीढ़ियों को दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं अक्षर का वर्ण का मंत्र को आगे पीछे करना अर्थ का वो तो एक माध्यम थे वो चार माध्यम थे बस और उन्होंने उस ज्ञान को अगली पीढ़ियों को दिया और वो क्रमशः चलते चलते आज हमारे पास भी उपलब्ध होता है मूल सही था तो इनका जो कहना प्रश्न ये कहना था प्रश्न पूछना था कि ऋषि भी तो मनुष्य हैं उनके द्वारा इतने विशाल वेद शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती है तो ऋषियों ने उत्पत्ति नहीं की उन चार ने इसकी वो तो माध्यम थे बस परमात्मा के ज्ञान को वो स्वीकार कर सके ग्रहण कर सके उनके अंदर आ गया और उन्होंने जो का दे दिया ये उनकी खोज नहीं है चार ऋषियों की इसीलिए परमात्मा का ज्ञान माना जाता है इसलिए इसको अपौरुषे कहा जाता है ये किसी पुरुष मनुष्य के द्वारा नहीं बने हुए हैं यदि ऋषि ने बनाए होते तो ये पौरुषय कहलाते पुरुष के द्वारा बनाए हुए हैं मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं तो ये तो अपौरुषेय हैं और परमात्मा के पास तो वो ज्ञान है ही जितना मनुष्यों के लिए आवश्यक होता है उतना वो हर सृष्टि में प्रारंभ में सबको देता रहता है <coughs> इन्हीं का आगे प्रश्न है आज के वैज्ञानिकों को ऋषि या ऋषि जैसा मानते हैं पीछे मैंने एक बात रखी थी तो वो भी एक तरह के ऋषि हैं दृष्टा हैं है, कुछ जो जानते हैं अपने अपने विषयों में उतने अंशों में तो बोले अगर ऋषियों को की तरह ही मानते हैं तो वैज्ञानिकों की खोज को ईश्वरीय खोज क्यों नहीं माना जाता तो अपनी जो खोज है वो चाहे ऋषियों के द्वारा की गई हो चाहे मनुष्यों के अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा उनको ईश्वरीय नहीं कहा जाता है जैसे ऋषियों ने और भी ग्रंथ लिखे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे दर्शन ग्रंथ लिखे ये ईश्वरीय नहीं कहे जाते ईश्वरीय वाणी नहीं ये पौरुषेय हैं। चार वेद को छोड़कर करके बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो सब पौरुषेय हैं ऋषियों के महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए उनको अपौरुषय नहीं कहते उनको ईश्वरीय नहीं कहते हाँ इतना है कि जो ऋषि थे हमारी जो परंपरा है उसमें वो वेद के अनुरूप अपनी बात को रखते थे वेद के भी जाता थे और वेद के अनुरूप अलग अलग विषयों का उन्होंने अध्ययन किया खोजा और उसको अगली पीढ़ी के लिए अन्य सूत्रों के रूप में श्लोकों के रूप में अन्य तरह से उसको प्रस्तुत किया वो वेद के अनुकूल तो लिखते थे लेकिन उसको वेद नहीं कहा जाता उनको ईश्वरीय नहीं कहा जाता वो ईश्वर के अनुकूल तो लिखते हैं वेद के अनुकूल ईश्वरीय ज्ञान के अनुरूप लिखते हैं लेकिन फिर भी उसको ईश्वरीय ज्ञान नहीं कहा जाता उन पुस्तकों को ईश्वरीय नहीं कहा जाता तो जैसे ऋषियों की पुस्तकों को या खोज को ईश्वरीय नहीं कहा जाता ऐसे वैज्ञानिकों की भी खोज को ईश्वरीय नहीं कहा जाता है हाँ ये इतना ठीक है कि जितने भी खोज करने वाले हैं चाहे ऋषि हो चाहे आज के वैज्ञानिक हो करते वो स्वयं हैं परमात्मा के दिए हुए साधनों से करते हैं इंद्रियों से बुद्धि से उनको कर्मानुसार जैसा शरीर मिला जैसी बुद्धि मिली जैसा अवसर मिला और उनका अपना प्रयत्न है तो उसमें उनका कर्तृत्व तो है वो खोजते हैं हर कोई नहीं खोज सकता और कोई प्रयत्न करेगा तो उसी अनुसार से उसको खोज भी मिलती है नहीं भी मिलती है और जो वैज्ञानिक या ऋषि खोज पाते हैं वो तब खोज पाते हैं जब पीछे से उनको बहुत सारा ज्ञान मिला हुआ होता शून्य से नहीं हो पाता है वैज्ञानिक भी बचपन से देर तक बहुत पढ़ते हैं पीढ़ी पीढ़ी ज्ञान प्राप्त करते हैं ऋषि भी ऐसे ही हैं। कुछ भी ज्ञान न हो शून्य हो और फिर वो सारा का सारा खोज ले ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा हो नहीं पाता है तो वेद का ज्ञान परंपरा से ऋषियों से अध्यापकों से माता पिता से चल रहा है प्रभाव में हमारे भी जीवन में जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा है नहीं देखा है ऐसी बहुत सी अच्छी बातें हम सब बोलते हैं सुनते हैं बचपन से माता पिता बताते हैं बड़े बुजुर्ग बताते हैं हम स्वयं भी बहुत सारी बातें सीख जाते हैं और सत्यग्राही होते हैं तो हम लगभग वही बातें सीखते हैं वेतन भी वो बताई गई है हम भी सीख सकते हैं लेकिन ये एक प्रक्रिया देर की है स्वयं पढ़ पढ़ करके सीखना या स्वयं कर करके कर सीखना उसमें समय लगता है देर लगती है लेकिन जो सृष्टि के प्रारंभ में आए थे उनको तो पूरा विधान मिलना ही चाहिए था नहीं तो कितनी पीढ़ियां लग जाती हैं उसके अंदर तो जो मुक्ति प्राप्ति के लिए जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यक सूचनाएं हैं संक्षेप में वो सब वहां पर देती गई है अब उसके आगे सृष्टि को देख करके खोज करके अलग अलग ग्रंथ बन सकते हैं अलग अलग वस्तुएं खोजी जा सकती हैं यंत्र बनाए जा सकते हैं सुख सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं वो अवसर और क्षमता परमात्मा ने दे रखी है इस दृष्टि से परमात्मा उन सब जगह पर सहायक तो बना हुआ है लेकिन फिर भी इन खोजों को इन ग्रंथों को ईश्वरीय नहीं कहा जाता वो मनुष्य है कृत्या जाने के ऋषियों के द्वारा इसी से संबंधित ब्रह्मचारी परमवीर जी का प्रश्न है ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में चार ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान हुआ जबकि वेद में मंत्रों के साथ जो ऋषि दिए गए हैं उनकी संख्या तो सैकड़ों में है यदि चार ऋषियों को ही वेद का ज्ञान हुआ तो वेद के मंत्रों के साथ चार ऋषियों का ही नाम होना चाहिए इस विषय पर प्रकाश डालें वेद मंत्र तो हो ही गए उसके ऊपर कुछ सूचनाएं भी लिखी हुई मिलती हैं आजकल हर मंत्र का एक ऋषि होता है अनेक मंत्रों का भी एक ऋषि होता है अनेक मंत्र मिल करके सूक्त बनते हैं उनका भी एक ऋषि होता है अनेक सूक्तों का भी एक ऋषि होता है ऐसे और एक एक मंत्र के भी होते हैं बहुत सारे ऋषि हैं वो नाम वहाँ पर लिखे भी मिलते हैं इसी तरह से देवता का नाम भी लिखा हुआ मिलता है इसी तरह छंद का नाम भी मिलता है और स्वर का भी लिखा हुआ मिलता है ये सूचनाएं हैं जो साथ में मिलती है आजकल हमारे ये जो सूचनाएं हैं ऊपर जो सूचनाएं लिखी हुई हैं ये अपौरुष भाग नहीं है यानी परमात्मा के द्वारा ये सूचनाएं नहीं लिखी गई थी उसमें परमात्मा के द्वारा तो वेद की संरचना जैसे मंत्र हैं अध्याय सूक्त जो भी हैं उस रूप में प्रस्तुत किया गया बस अब ये जो आजकल ऊपर सूचनाएं मिलती हैं ये हमारे पूर्व जो वहां पर अंकित की थी वेद मंत्रों को ठीक तरह समझने के लिए कुछ सूचनाएं हैं वहां पर तो उसमें जैसे देवता लिखा हुआ रहता है वो देवता का मतलब होता है उस मंत्र का विषय क्या है एक संक्षेप में एक शब्द या कुछ शब्द दे दिए जाते हैं कि ये इस विषय में बोल रहा है तो पढ़ने वालों को सुविधा रहती है कि अच्छा इस विषय का वर्णन है इसमें छंद तो जितने अक्षर वर्ण होते हैं उसकी गणना के अनुसार होता है इतने अक्षर हैं इतने हैं अलग दो चरण हैं एक चरण है तीन है चार हैं ऐसे और स्वर जो गायन के लिए किया जाता है जैसे धैवत स्वर है गांधार स्वर है इत्यादि जो संगीत के स्वर होते हैं वो भी लिखे रहते हैं कि इसको कैसे गाया जाता है बोला कैसे जाता है वो अपनी अपनी विधाएं हैं ये इनके साथ साथ ऋषि भी लिखा हुआ रहता है वहां ऋषि का मतलब होता है मंत्र का दृष्टा कौन है मंत्र को जिसने देखा था साक्षात्कार किया था एक जो प्रारंभिक चार ऋषि थे वो अलग हो गए उसके बाद में अलग अलग ऋषियों ने किसी ने एक मंत्र को किसी ने अनेकों मंत्रों को किसी ने पूरे सूक्त को, को अध्याय को, इनके इनके ऊपर विशेष काम किया वो विशेष चिंतन किया विशेष प्रयोग किए और उसके आधार पर जो उस मंत्र का साक्षात्ता था दृष्टा था उसके रहस्य को जानने वाला था उनका नाम उन वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है वो ऋषि कहलाते हैं और जिन्होंने जिन्होंने अथवा अथवा उस उस मंत्र मंत्र का विशेष प्रसार किया, उस मंत्र की शिक्षा का विशेष प्रचार प्रसार जनसामान्य में किया, उनके नाम उनको भी ऋषि के नाम से वहां पर लिखा जाता है तो या तो वो द्रष्टा होते हैं या उसके विशेष प्रचारक होते हैं और ये वो होते थे जो प्रारंभ में जो हुए उनके नाम वहां पर लिखे गए हैं ऐसा माना जाता है वही उसके दृष्टा हुए हो उसके बाद में कोई दृष्टा ना हुआ हो ऐसा नहीं बाद में भी हुए होंगे लेकिन उनके नाम से हो गया हो गया जैसे आजकल भी कोई खोज होती है कोई यंत्र बनता है तो प्रारंभ में जिन्होंने उसको खोजा था उनके नाम से वो प्रचलन में रहता है अभी आवश्यक नहीं कि बाद में किसी ने उस पर काम ही नहीं किया हो बाद में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं संशोधन भी करते हैं ये विज्ञान की दृष्टि से बोल रहा हूं यंत्रों में सुधार करते जाते हैं लेकिन नाम उसी के कहा जाता है जो प्रारंभ वाला होता है तो कुछ उसी तरह से जो प्रथम दृष्टा थे जो प्रथम प्रचारक थे उनका नाम वहां पर लिखा हुआ मिलता है उनको ऋषि कहते हैं तो इनका जो प्रश्न था कि चार ही ऋषि थे तो ये बहुत सारे ऋषि कहां से आ गए तो वो चार ऋषि अलग थे जिनके अंतःकरण में ज्ञान परमात्मा ने सीधा दिया था वो चार ऋषि अलग है और इसके दृष्टा और प्रचारक ऋषि अलग हैं जिनके नाम यहां पर दिए गए हैं वो बहुत सारे हैं अब वहां जो ऋषियों के नाम मिलते हैं वो नाम भी ऐसे नहीं है कि जैसे हमारा जन्म से नाम होता है सब नाम वैसे नहीं है जैसा प्रतीत होता है ऋषियों के नाम से भी हमें मंत्र का कुछ तात्पर्य पता लगता है कुछ ऋषियों के नाम हो सकते हैं उनके अपने भी हों इस सब अनुसंधान का विषय है लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे प्रतीत होते हैं कि इस मंत्र को समझ करके वो व्यक्ति कैसा बन गया उसके जीवन में क्या सफलता आ गई उसने क्या कर लिया तो उस व्यक्ति का नाम उस विशेषण के नाम से कहा जाने लग जाता उपनाम हो गया उनके गोत्र के नाम से भी होता है भाई किनके पुत्र थे उनका सीधा नाम भी हो सकता है जो अन्नो की रक्षा करते थे उनका अपना अलग नाम रख दिया जो भिक्षुक थे और जो कुछ मांग सकते थे जिनको अधिकार था उनका उसके नाम से रख दिया तो जो ऋषियों के नाम मिलते हैं वो भी उनके बचपन के नाम हो ऐसा नहीं कहा जा सकता उनके उपाधि नाम उपनाम जैसे रख दिए जाते हैं नाम व्यक्ति का कुछ भी हो लेकिन वैज्ञानिक नाम कह दिया उसका उपनाम रख देते हैं हम खुद भी रख लेते हैं तो वो ऐसे नाम है वहां पर हमारे को मिलते हैं समाज के अंदर भी हम देखते हैं बहुत से अभिनेता अभिनेत्री अभिनय करते हैं फिर वही नाम अपना भी रख लेते हैं महाभारत के बहुत लंबा सीरियल चला उसमें कई जने थे तो जो अर्जुन बने थे वो वैसे तो मुस्लिम परिवार के नाम तो मुस्लिम था लेकिन वो अर्जुन नाम करते करते इतना लंबा किया तो उन्होंने अपना नाम ही अर्जुन रख लिया ऐसे नाम रखे जाते हैं रख लिए जाते हैं उपाधि के कारण से उपनाम से उस तरह के प्रचलन में है तो ये नाम ऐसे भी हैं इसमें बहुत सारे नाम ऋषियों के नाम तो चार ऋषि अलग थे और ये जो नाम हैं, ये अन्य ऋषियों के ब्रह्मचारी परमवीर जी का ही प्रश्न है जो विषय मैंने प्रारंभ किया था उससे जुड़ा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ होने के समय मनुष्य के रूप में पिछली सृष्टि की मुक्त आत्माओं को जन्म मिलता है क्या यह सत्य है पिछली सृष्टि की मुक्त आत्माओं को नहीं ऐसा बहुत से तो लोग बोलते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जो मनुष्य बनते हैं वो वो होते हैं जो मुक्ति से लौट करके आते हैं पहले मुक्ति में जा चुके थे और अब यहां पर आए हैं ऐसा नहीं और वो जीवन मुक्त हो गए थे पिछली सृष्टि के ऐसा भी नहीं है वो मैंने महर्षि दयानंद का प्रमाण आपके सामने बोल ही दिया था पिछली सृष्टि की जो सबसे अधिक पुण्यात्माएं थी इस सृष्टि में जो मनुष्य जन्म उनमें जो सबसे अधिक पुण्य वाले थे उन चार को परमात्मा ने दिया वो कोई भी आत्मा हो सकती है किसी भी सृष्टि में अलग अलग उस समय जब जब जो जो चार अच्छे रहे होंगे उनको परमात्मा ने दे दिया तो इसी पे इनका प्रश्न है यदि ऐसा है तो आपने बताया कि जब मुक्तात्मा मुक्ति काल के बाद पुनः जन्म लेती है तो उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता है ये तो ठीक है इसलिए मुक्तात्माओं को यह वेद का ज्ञान नहीं दिया जाता दिया गया है और मुक्तात्माए आती है वो सृष्टि के प्रारंभ में नहीं आएंगे उस सृष्टि के बीच में ही कभी आएंगे हमारे ही बीच में कोई हो सकते हैं कुछ हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि सृष्टि के बीच में ही तो वो मुक्ति में गए थे मुक्ति का जो काल है 36000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय हो चार अरब 31 नील दस खरब चालीस अरब वर्ष तो मान लीजिए कोई सृष्टि के मध्य में गया सृष्टि तो चार अरब बत्तीस करोड़ चल रही है अब दो अरब वर्ष लगभग अभी पूरे हो रहे हैं एक अरब छियानवे करोड़ अभी चल रहा है हमारा सृष्टि का काल मध्य से थोड़ा पहले है आज यदि कोई मुक्त होता है एक अरब छियानवे करोड़ वर्ष के बाद में इस सृष्टि के बाद में अब यदि किसी सृष्टि के प्रारंभ में ही उसका जन्म होगा तो उसका मुक्ति का काल या तो पूरा नहीं होगा पहले हो जाएगा या उसका अधिक काल हो जाएगा तो जितना स्रि... काल है मुक्ति का वो सब आत्माओं के लिए समान है अब एक अरब वर्ष सृष्टि को चलते हुए हो गए तब कोई गया तो जब वो आएगा मुक्ति से तब एक अरब वर्ष हो चुके होंगे तब आएगा चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष है सृष्टि की आयु तो चार अरब वर्ष के बाद में या अंतिम वर्षों में चार अरब इकतीस करोड़ में कोई मुक्त हुआ तो जब वो आएगा तब कर, किस समय आएगा जब उस सृष्टि के चार अरब इकतीस करोड़ वर्ष पूरे हो चुकेगे सृष्टि के प्रारंभ में तो कोई मुक्तात्मा आ ही नहीं सकती क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में कोई आत्मा मुक्ति ही नहीं हो सकती क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में तो अभी आए हैं जन्म लिया है उन्होंने हाँ जन्म लेने के बाद में 10 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद 50 वर्ष बाद कोई मान लो जीवन मुक्त हो गया और मुक्ति में चला गया तो कम से कम इतने वर्ष तो उसको लगेंगे तो सृष्टि के जो प्रारंभ की उत्पत्ति है वो मुक्तात्माओं वाली नहीं है मुक्तात्माएं आकर के शरीर लेते हैं नहीं तो उनका मुक्ति का काल पूरा नहीं होगा सृष्टि के प्रारंभ में भी जो मुक्त होंगे पिछली सृष्टि में जो बिल्कुल अंतिम सीमा में पहुंच गए थोड़ा सा केवल उनको करना है। तो कुछ तो समय इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में तो वो मुक्तात्माओं के आने की बात ही नहीं है बिल्कुल प्रारंभ वाले जो होते हैं उसमें तो कोई मुक्तात्मा आती ही नहीं है और जो मुक्तात्माए आती है वो बिल्कुल सामान्य मनुष्य का जीवन होता है उनका उनको पिछले बार के प्राप्त जान तत्व जान वो साथ में लेके नहीं आते वो हो चुका उसका फल हो गया उनको मुक्ति का अब तो बिल्कुल नए सिरे से उनको फिर से यात्रा प्रारंभ करनी है अब जैसे अब जैसे हमारी चल रही है हम भी कभी मुक्ति से लौट के इसी तरह आए थे और हमारी चल रही थी अब चलते चलते हम फिर मुक्ति में पहुंच जाएंगे आगे इनका प्रश्न है एक तरफ कहा जाता है कि सबसे पहले जो मनुष्य ऋषि हुए उन्हें वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ ये ठीक है बोली दिया मैंने यदि उन्हें परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया तो परमात्मा न्यायकारी कैसे रहा क्योंकि अभी तक वह आत्मा ज्ञान प्राप्त करने का पात्र ही नहीं बना ये मुक्ति से लौटी हुई आत्मा की दृष्टि से बोल रहे हैं तो तो स्पष्टीकरण हो ही चुका है और परमात्मा ने जिन चार ऋषियों को ये ज्ञान दिया उससे परमात्मा न्यायकारी तो फिर भी रहता है क्योंकि ये उनको केवल ज्ञान दिया है और वो पुण्य पुण्यात्माएं थी सबसे श्रेष्ठ थी उस समय इसलिए उनको दिया कोई अन्याय की बात नहीं है जब भी हम किसी संस्था में कोई कार्य सौंपते हैं तो जो उपलब्ध है उनमें जो श्रेष्ठ होते हैं उनको ही तो सौंपा जाता है और न्याय नहीं कहलाता है उचित है तो इसी तरह से उनको ये दिया गया आगे ब्रह्मचारी देवेंद्र जी का प्रश्न है जैसे कथन है कि सृष्टि रचना के बाद जब यह मनुष्य का जन्म हुआ तो उसे परमात्मा ने अनुकूलता दी जैसे पशु पक्षी आदि जीवों के रूप में तो उनको इस प्रकार का सामान्य जीवन देने का प्रयोजन स्पष्ट करने की कृपा करें ये आप मुक्तात्माओं के बारे में पूछ रहे हैं जो आई हैं या सामान्य के लिए पूछ रहे हैं तो यह अपने कर्मों के अनुसार होता है मनुष्य बिना पेड़ पौधों के प्राणियों के नहीं जी सकता कुछ प्राणी हैं जो उनका अपना भोग चल ही रहा है सृष्टि में उनका अपना योगदान भी है और अपने भोग भी भोग रहे हैं सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो मनुष्य उसमें सबसे अंत में आता है और जब समाप्त होगी तो मनुष्य सबसे पहले चला जाता है क्योंकि मनुष्य के आने से पहले अन्य चीजें भी चाहिए अन्य जीव जंतु गाय भैंसे आए उससे पहले पेड़ पौधे हो चुके थे तो सब प्राणी एक साथ नहीं आ जाते प्रारंभ में कुछ चीजें विकसित होती है जो अन्यों का भोजन बनती है उसके बाद जब भोजन तैयार हो जाता है तब तो वो प्राणी आते हैं उनका वो जिनके भोजन होते हैं वो तैयार हो जाते हैं तो ऐसे मनुष्य सबसे बाद में आता है और उसके लिए ये सारी सुविधाएं चाहिए दुग्ध आदि भी चाहिए इसलिए गाय आदि पशुओं को भी बनने के बाद में मनुष्य को मनुष्य की सुविधा के लिए उसके उन्नति में सुविधा रहे इसके लिए क्या उनके अपने कर्म फल भोग होते हैं और आत्माओं को मनुष्यों को भी अपने कर्म फल के अनुसार ये चीजें प्राप्त होती है अगला प्रश्न अशोक आर्य का है कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं जैसे कोई पीर या कब्र की पूजा हमें यह यह बोध भी हो जाता है कि सरासर गलत है लेकिन पूर्वजों से चली आ रही मान्यता को नकारने की शुरुआत कैसे करें क्योंकि अगर हम मना करें कि यह पीर कब्र सब बकवास है तो घर गांव वाले कहने लगते हैं कि क्या तुझे अपने बाप दादा से ज्यादा समझे क्या करें तो इसके लिए उनको मना भी करें तो आदरपूर्वक मना करें उनसे हमारा कोई झगड़ा थोड़ना है हमारे पूर्वज हैं हमारे अग्रज हैं बड़े हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत किया परिवार के सदस्य हैं इसको लेकर के झगड़ा नहीं करना है विरोध नहीं करना है उनको करें जी मेरे को ये बात ठीक नहीं लगती है उनसे बैठ के चर्चा कर लें पहले से कर लें चर्चा और कभी मना भी करना होता है तो आदरपूर्वक करें कि जी मेरे को ये ठीक नहीं लगता और मैं तो बल्कि ये चाहता हूं कि आप लोग भी ना करें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला हानि होती है विनम्रता से आदर पूर्वक उनको मना कर सकते हैं और उनके सामने बात भी रख सकते हैं वो कहें कि भी, भी ज्यादा जानने लग गया क्या तो कैसा हो नहीं सकता है? अभी पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी तो आज देखेंगे तो अधिक जान होती है अधिकतर जो आजकल बच्चे पढ़ते हैं पिछली पीढ़ी माता पिता से अधिकांश अधिक ही जानते हैं कुछ को छोड़ दीजिए लेकिन अधिकांश तो आगे ही आगे ही ज्यादा जानते हैं और ऐसा हो सकता है सर्वज्ञ तो कोई है नहीं हम सब भी कितना भी जाने अल्पज्ञ हैं त्रुटि हो सकती है और हमारे पूर्वजों ने भी जो जाना है माना है वो बहुत सी अच्छी बातें जानते थे हमें अच्छी बातें बताई लेकिन कुछ बातें गलत भी तो मानी जा सकती हैं किस कारण से ये प्रचलन में आ गए और वो करते चले आ रहे हैं प्रश्न ही नहीं उठा रहे उनसे बात की जा सकती है प्रेम से वो सारा चर्चा की जा सकती है तो आज इतना ही रखते हैं प्रणव ओह oh.